नारायण नारायण आज का विषय है सुख स्वयं पर ही निर्भर है सुख का उद्गम हमारे भीतर ही है वह संसार से प्राप्त नहीं होता मनुष्य संसार से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है किंतु वह उसे नहीं मिलता उसका कारण यह है कि सुख बाहर से नहीं अपने से प्राप्त करना पड़ता है हम हैं तब तक संसार है इस अर्थ की एक कहावत है इसका मतलब यह है कि संसार का अस्तित्व हमारे अस्तित्व पर निर्भर होता है मान लो हमारे घर में बिजली के दिए हैं बटन दबाते ही वे जलने लगते हैं लेकिन यदि कहीं बिजली के उद्गम स्थान पर ही बिगाड़ हो जाए तो घर के बटन दबाने से दिए नहीं जलेंगे यही नहीं बल्कि घर के दियो को सुधारने का प्रयत्न करने पर भी जब तक मूल स्थान के बिगाड़ में सुधार नहीं होगा कोई मतलब नहीं होगा उसी प्रकार हमारे अपने भीतर सुधार किए बिना हमें बाहर से सुख नहीं मिलेगा समुद्र भूतल पर दूर दूर तक फैला हुआ है लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि किसी एक स्थान का पानी कम खा रहा है उसी तरह संसार में कहीं भी जाओ सुख के बारे में अनुभव समान ही होगा यानी सुख संसार पर नहीं हमी पर निर्भर है और उसका उपाय यह है कि हम अपना ही सुधार करें तो अब यह सुधार कैसे किया जाए भगवान ने मनुष्य को भला बुरा समझने की बुद्धि दी है जो अन्य प्राणियों को नहीं दी है तो उस बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करके हम बुरी बातें करने से बचें और अच्छी बातें करने का प्रयत्न करें बुरी बातों से बचना हर आदमी के लिए संभव है क्योंकि उसमें कुछ न करना ही काम होता है और वह काम कृति करने की अपेक्षा हमेशा आसान होता है अच्छी बातें सभी कर पाएंगे ऐसा नहीं सारांश सुखी होने का उपाय यह है कि विचार पूर्वक बुरी बातें करने का टालें और अच्छी बातें अपनी शक्ति के अनुसार करते रहें और यह सब करते समय हमेशा भगवान का चिंतन करें ऐसा करने से ही सुख प्राप्त होगा संसार से सुख प्राप्त होगा यह कल्पना ही गलत है तेरा तेरे पास ही है लेकिन तू अपनी जगह भूल गया है क्योंकि जब हम खुद संसार की इच्छा के अनुसार नहीं बरतते या भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं बरतते तो संसार हमारी इच्छा के अनुसार बढ़ते ऐसा हम क्यों सोचे? गीता में भगवान ने कहा है कि मन मैं ही हूँ इसका मतलब यह है कि भगवान के बिना मन की तैयारी नहीं हो सकती अतः हम भगवान को दृढ़ता से पकड़ रखें और संतोष से रहें हमेशा भगवान का स्मरण करें और वृत्ति स्थिर करने की कोशिश करें वृत्ति स्थिर होने के बाद स्थिर होने पर उसके बाद संतोष होता ही है नारायण नारायण